अभी कुछ सेकंड पहले ही इन लोगों ने स्कार्फ को देखा था ऐसे में जब उन्होंने उसी से सिमिलर स्कार्फ देखा तो वो दोनों शॉक्ड रह गए उन्होंने फोटो में देखा कि मीनाक्षी नेगी ने सेम वही स्कार्फ पहन रखा था जो कि सुनिधि ने इंटरनेट पर ढूंढा था और खास बात यह थी कि मीनाक्षी ने भी स्कार्फ को ठीक उसी तरीके से बांध रखा था जैसे कि इंटरनेट के फोटो में दिखाया जा रहा था इससे विक्रांत और सुनिधि को बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि मीनाक्षी ने भी सेम स्कार्फ पहन रखा था ओ oh गॉड मतलब ये औरत क्षी नेगी है सुनीदीन ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा सुनिधि ने तुरंत ही मीनाक्षी की फोटो से सीसीटीवी फुटेज वाली मिलान करना शुरू कर दिया बॉडी फिगर एक्शन सब कुछ उसी की तरह लग रहा है, तो है। सुनिधि ने कहा इस वक्त सुनिधि से ज्यादा हैरानी तो विक्रांत को हो रही है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैं अभी अभी आज ही उसके घर गया था अपनी आंखों से देखा उसे वो, वो तो इतनी बीमार है की अपना ध्यान भी खुद नहीं रख पाती है एक केयर टेकर रहती है हमेशा उसके साथ और और उसकी एज एज बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात तो वो व्हील पर रहती है हमेशा खुद से चलती फिरती भी नहीं है वो भला कैसे एक मिनट मुझे क्या लग रहा है ना सुनीदीना ने कुछ सोचते हुए कहा हो सकता है कि उसकी कोई बेटी हो मतलब रोहन नेगी की बहन वो भी तो अपनी माँ के जैसे दिख सकती है क्या पता उसने सब कुछ किया हो नहीं मीनाक्षी नेगी की कोई बेटी नहीं है मीनाक्षी नेगी की, की कोई बेटी है तो पहले ही पता होता अब अचानक से बेटी कहाँ गई? विक्रांत ने फिर राघव की तरफ देखते हुए कहा राघव राघव उठो जल्दी मैं पता करता हूँ पता करता हूँ कि मीनाक्षी सच में बीमार है या बस बीमार होने का नाटक कर रही है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से तुरंत पता चल जाएगा। राघव ने जवाब दिया और उसने जोर की जम्हाई ली इसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने काम में लग गया राघव जाकर अपनी सीट पर बैठ गया अब तक यहाँ के अधिकतर डिटेक्टिव उठ चुके थे सब धीरे धीरे अपने टेबल पर पहुँच काम में लग रहे थे उन्हें भी जब सुनिधि और विक्रांत की खोज का पता चला तो सभी काफी सर सुनिधि ने सर्विलांस एक एक्टिंग कर रही है मैं इस बात को लेकर इतना शोर तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी सोचो विक्रांत ने कुछ पल सोचते हुए कहा रोहन नेगी के जेल में होने से सबसे ज्यादा दुख किसको होगा कौन सबसे ज्यादा ये चाहता है की रोहन जेल से बाहर निकल आए मेरे ख्याल से मीनाक्षी नेगी के अलावा कोई और नहीं और मीनाक्षी साबित करना चाहती रही होगी कि उसका बेटा बेकसूर है इसीलिए उसने खुद ही यह क्राइम किया विक्रांत ने कहा लेकिन ये उसके लिए आसान थोड़ी ना है सुनीत ने जवाब दिया जेल से रोहन को भगाना फिर बच्ची की किडनैपिंग फिर नई कार खरीदना यह सब कोई मामूली काम नहीं है और अकेले मीनाक्षी के वश से बाहर है वो कभी भी अकेले इस काम को नहीं कर सकती जरूर उसके साथ कोई ना कोई और भी था करेक्ट एसके ने जवाब दिया ये कार में जो औरत दिख रही है वो काफी यंग लग रही है और ये मीनाक्षी नेगे तकरीबन साठ साल की है भला वो कैसे कर सकती है उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कहना तब मुश्किल है। बीच में बोलते चाहे आप लोगों ने भले ही ना देखा हो लेकिन मैंने मीनाक्षी की एक्टिंग देखी है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसके लिए अभिनय करना कोई बड़ी बात नहीं है और दूसरी बात चाहे वो साठ साल की हो या सत्तर की लेकिन वो इस उम्र में भी बहुत फिट और सुंदर दिखती है अभी कुछ दिन पहले ही उसके बारे में आर्टिकल पढ़ा था मैंने वो टीवी खुद ही करती थी उसने कोई भी मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं रखा हुआ था वो मेकअप करने में भी एक्सपर्ट है जतन की बातें सुनकर बाकी के सभी पुलिस वाले काफी शॉक्ड रह गए अब सब लोग इस बात की संभावना सही होने पर विचार करने लगे मिल गया मिल गया अचानक ऐसी न्यूरोमेंट का मेडिकल रिकॉर्ड इस रिपोर्ट के मुताबिक मीनाक्षी नेगी पेरालाइज है और इसी वजह से वो बोल भी नहीं पाती है मतलब मीनाक्षी ना तो बोल पाती है और न ही चल फिर पाती है ऐसे में सर्विलांस वीडियो में नजर आ रही औरत मीनाक्षी नेगी नहीं है नहीं जरूर नहीं है जितने का कैरेबल हेमोरहिज कोई परमानेंट बीमारी नहीं है इलाज से ये ठीक भी हो जाता है क्या पता ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो ठीक हो गई हूँ लेकिन फिर भी बीमार होने का नाटक कर रही हूँ और ऐसी सिचुएशन में कोई उस पर शक भी नहीं करेगा अरे जतिन ये कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है राघव ने कहा सुबह होने वाली है मैं खुद ही हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिल लूंगा और फिर पता कर लूंगा की मीनाक्षी अब तक ठीक हुई है या नहीं सब क्लियर हो जाएगा नहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है सुनिधि ने कहा जरा आपकी आप आप आप तो आप सच्चाई पता लग जाएगी नहीं मीनाक्षी नहीं हो सकती कुछ सोचते हुए कहा जरा सोचो मीनाक्षी नहीं की अगर पेरालाइज होने का नाटक भी कर रही है तो भी उसका ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहता है ऐसी सिचुएशन में वो अगर जरा हिलने की कोशिश करती तो को सांत कर का कर ने सहमति जताते हुए कहा सुनिधि का, का लॉजिक बिल्कुल सही था ऐसे में उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए अब राघव को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर विक्रांत ने अपनी भुआई टेढ़ी करते हुए कहा लेकिन फिर को कैसे एक्सप्लेन करोगी तुम कहीं ना कहीं अब भी विक्रांत को यही लग रहा था कि मीनाक्षी इस केस में इन्वॉल्व है जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो अभी निकलकर सामने नहीं आ रहा है कहीं सच में रोहन नेगी और मीनाक्षी नेगी के बीच कोई राज तो नहीं है कहीं कहीं सच में जैसा सुनिधि कह रही थी वैसा तो नहीं है मीनाक्षी नेगी की सच में कोई बेटी है क्या विक्रांत वाइट बोर्ड की तरफ गया और उसने वहां पर फिर से सारी इन्फॉर्मेशन नोट करना शुरू कर दिया एक बार फिर से वो पूरे केस के बारे में शुरू से सोचने लगा उसके दिमाग में केस से कनेक्टेड एक-एक लोगों का चेहरा सामने आ रहा था और वो सब के बारे में सोच रहा था जबकि इस वक्त बाकी के डिटेक्टिव मीनाक्षी नेगी की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे ये चर्चा तब तक चलती रही जब तक कि उजाला नहीं हो गया कुछ देर तक बातचीत करने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने काम में लग गए सुबह होते ही राघव ने अपना जैकेट उतार पहना और फिर वो विक्रांत के पास आकर बोला सर मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, हो सकता है कि वहाँ से कुछ पता चले हम्म, ठीक है जाओ विक्रांत ने कहा अभी तक वो केस के बारे में ही सोच रहा था लेकिन राघव की आवाज़ सुनने के बाद वो वास्तविक दुनिया में वापस आया था वहाँ पता मत लगने देना कि तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो और हाँ एक चीज और विक्रांत ने राघव को पीछे ऐसी बुलाते हुए कहा हॉस्पिटल से पहले तुम मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट चले जाओ वहाँ पर सर्विलांस वीडियो वाली औरत की फोटो दिखाकर पता लगाने की कोशिश करो की कौन है वो क्या पता उसके पास कुछ डेटा मिल जाए ठीक है मैं जा रहा हूँ पहले वहीं चला जाता हूँ राघव ने जवाब दिया और फिर वो वहां से निकल गया राघव के के जाने के बाद श्रेयस और बाकी के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ड्यूटी की शिफ्ट चेंज करने के लिए चले गए कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आराम करने के लिए चले गए तो कुछ अपना चेहरा धोकर और फ्रेश होकर फिर से काम में लग गए वही कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑफिस से बाहर गए हुए थे विक्रांत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो देखा की अब सुबह के आठ बजने वाले और उसके डुप्लीकेट एडवेंचर का समय भी होने वाला है ऐसे में वो इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए इसके लोकेशन की तरफ निकल पड़ा जो कि उसके ऑफिस के पास में ही दूसरी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर था